श्री गर्गसिहिता श्री विज्ञान खंड दूसरा अध्याय व्यास जी के द्वारा गतियों का निरूपण राजा उग्रसेन बोले आपके द्वारा किए गए वर्णन को सुनकर मैं हो गया तथा आनंद से भर गया हूँ आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की मेरे मन में उठे हुए संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हैं ब्रह्मण्ड सकाम कर्मों की क्या गति होती है उनका क्या लक्षण है और उनके कितने भेद हैं इसे तत्वतः कहने की कृपा कीजिए व्यास जी ने कहा राजन, गुणों के साथ संबंध से सभी कर्म सकाम हो जाते हैं वे ही फल का त्याग कर देने पर निष्काम हो जाते हैं यजुराज जो सकाम कर्म है उसे बंधन समझो जो निष्काम कर्म होता है वह मोक्ष देने वाला है अतय वा परम मंगलमय होता है सत्वरज और तम इन तीन गुणों की उत्पत्ति से होती है। जैसे भगवान विष्णु से सारे पदार्थ व्याप्त हैं, उसी प्रकार गुणों से संपूर्ण विश्व है। सत्व गुण की रजोगुण में प्रयाण रजो करने वाले नर नरलोक के अधिकारी होते हैं तथा तमोगुण की अधिकता में मरने वाले को नरक की यातना भोगनी पड़ती है जो गुणों के संबंध से रहित होते हैं वे श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं राजन जिन्होंने वनवासी होकर पंचाग्नियों का सेवन रूप तप किया है वे निष्पाप होकर सप्तर्सियों के लोक में चले जाते हैं जो सन्यास आश्रम के नियमों का पालन करने वाले त्रिदंडारी हैं तथा जिन्होंने इंद्रिय एवं मन के स्वभाव पर विजय पाली है वे सत्य लोक के यात्री होते हैं जो निर्मल चित्त वाले ऊर्धरेता योगी अष्टांग योग का सेवन करते हैं वे उसके प्रभाव से जनलोक अथवा महरलोक में जाते हैं इसमें कुछ भी संदेह नहीं है यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला पुरुष बहुत वर्षों तक इंद्रलोक में वास पाता है दानशील व्यक्ति चंद्रलोक को और व्रतशील पुरुष सूर्यलोक को जाता है तीर्थों की यात्रा करने वाले अग्निलोक को सत्य प्रतिज्ञा वरुण लोक को विष्णु के उपासक वैकुंठलोक को तथा शिव की आराधना करने वाले शिव लोग को करते हैं। जो सुख, और संतान की कामना से से नित्य पितरों का पूजन करते हैं, हैं। वे दक्षिण मार्ग से के साथ लोग को चले जाते हैं। इसी प्रकार पांच देवों की उपास करने वाले स्मार्थ लोग स्वर्ग लोग के अधिकारी होते हैं प्रजापतियों के उपासक दक्ष आदि प्रजापतियों के लोग को जाते हैं भूतों को पूजने वाले भूत लोक को और यक्षों को पूजने वाले यक्ष लोक में प्रया करते हैं राजन जो जिसके भक्त होते हैं वे उसी के लोक में जाते हैं इसमें कुछ भी संदेह नहीं है राजन वैसे ही बुरे संग के वशीभूत होकर पाप में रचे पचे रहने वाले लोग लोक में जाते हैं जो दारुण नरकों से घिरा हुआ है महामते ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं उनमें जाने पर पुनरागमन होता है राजन इससे तुम समझ लो कि संपूर्ण लोक पुनरावर्ती है सकाम कर्मियों की यही गमन रूप गति होती है, जब तक जीव के पुण्य समाप्त नहीं होते तब तक वह स्वर्ग लोक में विहार करता है पुण्य के शेष हो जाने पर उसे न चाहने पर भी काल की प्रेरणा से नीचे गिरना पड़ता है अतः हे महाबाहू यादवेंद्र कर्म में फल का त्याग कर देना चाहिए मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर निष्ठाम भक्त हो जाए फिर प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भगवान श्री हरि के भक्त जनों का प्रीति पात्र बनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों की जो अभय प्रदान करने वाले हैं और जो परम हंसों द्वारा सेवित है उपासना करनी चाहिए जो हठपूर्वक समस्त लोगों का संहार करने वाली है वह मृत्यु भी उस भगवत धाम में पहुँच जाने पर शांत हो जाती है राजा उग्रसेन बोले भगवान समस्त लोगों को पुनरावृत्ति कहा गया है इस बात से उन सभी लोगों के प्रति मेरे अंतकरण में निसंदेह विराग उत्पन्न हो गया है ब्राह्मण जहाँ जाकर प्राणी वापस नहीं लौटता और जो सबसे परे है भगवान श्री कृष्णचंद्र का वह परम धाम कहाँ पर है यह मुझे बताने की कृपा कीजिए श्री व्यास जी ने कहा जहां गए हुए प्राणी वहां से लौटते नहीं भगवान श्री चंद्र का वह ब्रह्मांडों के बाहर है विज्ञजन उसे ही उत्तम गोलोक धाम कहते हैं जीव समूह से भरा हुआ 50 करोड़ योजन में विस्तृत यह ब्रह्मांड है इसके आगे इससे दुगने अर्थात 100 करोड़ योजन के विस्तार वाली ब्रह्म नाम की जलराशि है जिसमें यह ब्रह्मांड परमाणु के समान दिखाई पड़ता है उसमें इसके अतिरिक्त करोड़ों ब्रह्मांड और हैं उसके उस पार वह गोलोक है जहां न सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा का और न अग्नि का ही काम क्रोध लोभ और मोह की वहां गति नहीं है वहां न शोक है न बुढ़ापा है न मृत्यु है और न पीड़ा है वहाँ प्रकृति और काल भी नहीं है फिर गुणों का तो प्रवेश वहाँ हो ही कैसे सकता है जो स्वयं है वह शब्द ब्रह्म अर्थात वेद भी उस लोक का वर्णन करने में असमर्थ है भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुए अनेक पार्षद वहाँ रहते हैं राजन जो इंद्रियों तथा मन पर विजय पाए हुए अकिंचन भक्त हैं अर्थात सांसारिक प्राणी पदार्थों में जिनका कहीं कुछ भी ममत्व नहीं रह गया है जो सब में समान भाव रखने वाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद रस में सदा निमग्न रहते हैं तथा जो प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त एवं सर्वदा के लिए कामना से सर्वथा रहित हो गए हैं वे ही समस्त लोगों को लांघकर उस उत्तम भगवत धाम में जाते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्प संवाद में व्यास जी के द्वारा गतियों का निरूपण नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ